जय शिलो में श्रेष्ठ भगवान कपिल मुनि भगवान विष्णु के ही अंश से इस जगत के हित के लिए समतीर्ण हुए हैं यह विष्णु भगवान का ही अंशावतार है और भूमंडल में योग में परम श्रेष्ठ है अगस्त्य मुनि के द्वारा इस विशाल सागर का जल पी लेने आरोप दिव्य सौ वर्षों की अवधि हो गई है वे इसी अम्बोधि में वहाँ पर किसी स्थल में इस समय में ध्यान करने वाले स्थित है मेरा यह आदेश है कि आप लोग मुनियों में परम श्रेष्ठ कपिल जी के समीप में चले जाओ जब उनकी ध्यान अवस्था का अंत होवे तब तक इच्छा रखने वाले आप लोग वही उपगर में संस्थित रहें। जब उनकी समाधि समाप्त हो जाए तभी आप अपना अभिप्राय पूर्ण रूप से नमस्कार करके उनको बतला देवे वहीं ऐसे शक्तिशाली हैं की वे आप लोगों का कल्याण कर देंगे है देवगणों जिस भी रीति ऐसी उन मुनिवर की समाधि का भंग सगर के पुत्रों द्वारा किया हुआ होवे आप लोगों की वैसी ही प्रवृत्ति करनी चाहिए इसी से आपका कार्य सुसम्पन्न हो जाएगा जैमिनी मुनि ने कहा पितामाह के द्वारा जब देवगणों से इस तरह से कहा था तो वे सब पितामाह को प्रणाम करके उन देवों में श्रेष्ठ मुनिवर के समीप में चले गए थे और हाथ जोड़कर उनसे कहा था देवो ने कहा हे मुनि श्रेष्ठ आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाए हम लोग आपकी शरणागति में प्राप्त हुए हैं राजा सगर के पुत्रों ने जगत में बड़ा उपद्रव मचा दिया है और ऐसा हो गया है कि यह संपूर्ण जगत विनिष्ट हो जाएगा आप तो समस्त लोगों की स्थिति और संहार के कारण हैं। आप तो भगवान विष्णु के अंश से ही अवतीर्ण हुए हैं और इस भूमंडल में योगींद्र के स्वरूप को धारण करके संबंधित है आप कोई महान श्रेष्ठ तपस्वी ही नहीं हैं। आपने तो अपने इस देह को अपनी ही इच्छा से धारण किया है और यह भी केवल तीनों तापों से अत्यधिक आर्थ पुरुषों के ही विनाश के लिए धारण किया है हे ब्राह्मण आप तो ऐसे अद्भुत शक्तिशाली हैं कि अपने मन से ही इस संपूर्ण जगत का सृजन संस्थिति और संहार अपनी इच्छा के अनुसार बिना किसी संशय के कर सकते हैं आप तो हमारे धाता और विधाता है तथा आप गुरु हैं और परायण हैं। आप हमारा परित्राण भी करने वाले हैं अब आप हमारी इस वर्तमान आपदा को दूर भगाइए हे विप्रेंद्र, आप हमारे रक्षक और विशेष रूप से हम विप्रों की रक्षा करने वाले होइए हम तीनों लोकों में निवासी सगर के पुत्रों के द्वारा भयमान हो रहे हैं हे सुव्रत इस ल्लोक में आप जैसे महापुरुषों की सात्विकी की चेष्टा हुआ करती है इसीलिए अब समस्त लोगों की ओर हमारी रक्षा करने के योग्य हैं। हे भगवान यदि आप ही हम सबकी रक्षा नहीं करेंगे तो यह संपूर्ण जगत अकाल में ही विनष्ट हो जाएगा जैमिनी मुनि ने कहा जब इस प्रकार से सब देवगणों ने अभ्यर्थना की थी तो कपिल मुनि ने धीरे से अपने दोनों नेत्रों को खोला था फिर उस सब का अवलोकन करके कपिल भगवान ने यह परम सुनृत वचन कहा था ये सगर के पुत्र सब अपने ही कर्म से निर्दग्ध होकर विनष्ट हो जाएंगे जब भी इनके विनाश का काल प्राप्त होगा तभी नाश होगा तब तक उस काल की आप सब लोग प्रतीक्षा कीजिए और मैं तो उन दुष्ट आत्मा वालों के विनाश करने का कारण बनूंगा हे सुरश्रेष्ठ आप लोगों के अर्थ की सिद्धि के लिए केवल मैं कारण स्वरूप बनूंगा महा ये सगर के पुत्र मेरे क्रोध की अग्नि से वे प्लुष्ट होकर भस्मीभूत हो जाएंगे ऐसा ही काल होगा कि इन सबकी बुद्धि उपहत हो जाएगी और चिरकाल में इनका विनाश होगा इसीलिए सभी देवों का दुख दूर हो जाएगा और सभी लोग सभी ओर से भयहीन हो जाएंगे वे सभी बुरे आचरण वाले हो जाएंगे इसलिए अब आप लोग सब निर्भय होकर अपनी पूरी की ओर गमन कीजिए अब आप लोगों को कुछ काल की प्रतीक्षा अवश्य ही करनी होगी तभी आप अपने अभिपसित को प्राप्त करेंगे जब इस प्रकार से मुनि के द्वारा देवगणों से कहा गया था तो इंद्र के सहित सब देवों ने उनका अभिवादन किया था फिर उन मुनीश्वर को प्रणाम करके परम समाश्वस्त होकर उन सबने स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया था इसी बीच में पृथ्वी के स्वामी राजा सागर ने एक महान यज्ञ करने का विचार मन में किया था उस समय में वशिष्ठ मुनि की अनुमति से सगन रिपति ने अश्वमेध नामक एक महान यज्ञ के करने का मन में मनोरथ किया था और उस यज्ञ कार्य के संपादन करने के लिए सभी संभारों का समाहरण किया गया था उस समय में और वादी जो विप्र थे उनके द्वारा राजा विधि विधान के साथ दीक्षित हुआ था जब राजा ने दीक्षा लेकर यज्ञ का समाचार करने के लिए दीक्षा में प्रविष्ट हो गया था तो उसमें जो अश्व छोड़ा जाता है उसके भलीभांति चारण करने के लिए नियुक्ति की थी महायशस्वी सगर ने उन सब सहस्त्र पुत्रों को अपने समीप में बुलाकर उनको आदेश दिया था इस अश्व को इस पृथ्वी तल में चारों ओर चारण कराने को गमन करो फिर हे पुत्रो शीघ्र ही आप लोग घुमाकर इस अश्व को फिर मेरे पास ले आओ जैमिनी मुनि ने कहा इसके उन पुत्रों ने अपने पिताश्री की आज्ञा से उस अश्व को वहां से अपने साथ में ले लिया था उन्होंने उस अश्व को समस्त पृथ्वी तल में चारों ओर घुमाया था विधि की प्रेरणा से ही वह अश्व भूमि में परिवर्तित हो गया था उस राजा ने अश्व को दिग्विजय करने के लिए तथा करों का आदान करने के लिए तो छोड़ा ही नहीं था क्यूँकी समस्त नृपो को तो नृप सगर ने पहले ही जीत लिया था उदार वीर्य वाले सगर ने सभी नृपो को समर में कर देने वाला बना लिया था इसके पश्चात जब वह अश्व दिखाई नहीं दिया था तो फिर उन समस्त ने जल से रहित क्षार सागर के पास गमन किया था उस अश्व को परिवारित करके उन सब ने भूतल के अंदर प्रसन्न होकर प्रवेश किया था सगर विनाश वर्णन जैमिनी मुनि ने कहा वे सगर के पुत्र जब वहाँ प्रविष्ट हो गए थे तो इसके अनंतर इंद्रदेव के द्वारा प्रेरणा प्राप्त करके वायु ने उसी क्षण में उस अश्व का हरण करके रसातल में पहुँचा दिया था जब उन सगर पुत्रों ने वहाँ कहीं पर भी उस अश्व को नहीं देखा था वायुदेव ने उनका अपहरण करके हे राजन उसी मार्ग से कपिल मुनि के समीप में पहुँचा दिया था उस अश्व के वहाँ पर न दिखलाई देने पर सब नृत्य के पुत्र बहुत ही अधिक बेचैन हो गए थे और संपूर्ण पृथ्वी परिक्रमा लगाकर उस अश्व को खोज रहे थे उन्होंने पहले संपूर्ण भूतल पर उस अश्व को ढूंढा था फिर सब नगर पर्वत और वनों में उसकी खोज की थी जब उन्होंने कहीं पर भी उस यज्ञ के पशु अश्व को नहीं देखा था तो उन सबके हृदयों में बड़ा भारी दुख हुआ था फिर वे सब अनेक ऋषियों से घिरी हुई अयोध्या में समागत हो गए थे अपने पिता सगर का दर्शन कर उन्होंने प्रणाम करके सभी घटित घटना के विषय में अपने पिता से निवेदन किया था उन्होंने कहा हम सब ने पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके फिर वरुणालय में प्रवेश किया था हम उस अश्व को बराबर देखते रहे थे किंतु हमारे द्वारा रक्षा किया हुआ भी वह अश्व को किसी के द्वारा सहसा हरण कर लिया गया है जब इस रीति ऐसी उनके द्वारा राजा सगर ऐसी कहा गया था तो यह सुनकर उसको बड़ा भारी क्रोध हो गया था और उस उत्तम नृप ने उन सब ऐसी यह कहा था तुम सब बड़े पापी हो यहाँ से इसी समय निकलकर चले जाओ और फिर लौटकर अपना मुंह मत दिखाना तुम सब ने जीवित रहते हुए ही किस तरह से उस अश्व को खो दिया है तुम बड़े डरपोक हो जब वह अश्व ही नहीं है तो उसके बिना आप सबका यहाँ पर आगमन सचमुच नहीं होना चाहिए इसके अनंतर वे सब इकट्ठे होकर वहाँ ऐसी प्रयाण कर गए थे और परस्पर में कहते थे कि अभी तक भी वह अश्व कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है हम अब क्या करें? हमने संपूर्ण वसुधा तो देख डाली है और पर्वत वन और कानन भी देख लिए हैं, किन्तु तो वह अश्व कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है अश्व का दिखाई देना तो दूर रहा उसका कहीं पर चर्चा भी नहीं हो रहा है की वह कहाँ पर होकर निकला था इसलिए समुद्र से आरंभ करके पाताल पर्यंत इस भूमि का विभाजन कर खोद डाले और पाताल में उस अश्व की खोज करें। फिर सगर के पुत्रों ने यही अपना विचार बना लिया था और उन सबका यह बड़ा ही क्रूर निश्चय था उन सब ने समुद्र के तट से आरंभ करके सब ओर से उस भूमि को खोदना आरंभ कर दिया था उनके द्वारा खोदी जाने वाली भूमि बहुत ही बेचैन होती हुई उत्पीड़ित हुई थी उन सबके इस महान भीषण कृत्य को देखकर समस्त प्राणी रोने लग गए थे। इसके उन्होंने भूमंडल में भारत खंड को खोदकर संक्षिप्त कर दिया था, और भूमि के एक योजन भाग को सागर के स्वरूप में योजित कर दिया था जिससे यह भू भाग कम हो गया था उन नृप के पुत्रों ने उस समय भूमि को खोदते हुए पातालो के तले तक खोद दिया था और उसके अंदर पाताल में फिर उस अश्व को देखा था फिर जब उनको वह यज्ञ का अश्व वहां दिखाई पड़ गया तो सब चारों ओर से एकत्रित होकर बहुत अधिक प्रसन्न हुए थे उनका बहुत अधिक संतोष हो गया था उनमें कुछ तो बहुत अधिक हंसने लगे थे और कुछ परमानंदित होते हुए नाचने लग गए थे वहां पर महान आत्मा वाले कपिल मुनि का दर्शन किया था जो की परम वृद्ध थे और तेज ऐसीमान हो रहे थे उन्होंने पद्मासन बांध रखा था इस तरह से बैठकर अपने नेत्रों को नासिका के अग्र भाग लगाकर ध्यान में योग क्रिया के अनुसार मग्न हो रहे थे उनका शेर और ग्रीवा एकदम सीधे थे और आगे की ओर उनका वक्षस्थल स्थल विष्टवत था उनका परिपूर्ण तेज सभी ओर से अभिसरण कर रहा था अर्थात उनका अपना आत्म तेज उनके चारों और एक मंडलाकार में उद्दीप्त होकर दिखाई दे रहा था जिस तरह से निर्वाच स्थान में एक रस दीपक की लौ प्रकाशित हुआ करती है उसी भांति से सब और उनका तेज प्रकाशित हुआ दिखाई दे रहा था उनके अपने अंतःकरण में प्रकाशित जो विज्ञान था उसी से परिपूर्ण उनका कलेवर था समाधि में उनका संलग्न चित्त छिपे हुए समुद्र के ही समान था और वे विधि के साथ योगाभ्यास में समारूढ़ होकर अपने ध्येय पर ब्रह्मा में संलग्न मन वाले थे उन्होंने परम शांत योगींद्रो में अधिक श्रेष्ठ मुनि का अवलोकन किया तो ऐसा उस समय में आभास हो रहा था कि यह कोई जलती हुई ज्वालाओं की मालाओं से परिपूर्ण साक्षात अग्नि का ही स्वरूप है जब उनको समाधि स्थित सबने देखा था तो सब आपस में विचार करने लगे थे कि यह अत्यधिक तेजस्वी कौन महापुरुष है हे राजन मुहूर्त मात्र समय तक तो दंग से होकर रह गए थे और फिर उनको बड़ा भारी डर लगा था फिर भावी की प्रबलता से प्रेरित होकर उन सगर के पुत्रों ने यही निश्चय बना लिया कि हो ना हो, ना यही इस अश्व को हरण करने वाला है उन दुष्ट आत्माओं वालों ने परम श्रेष्ठ मुनि कपिल को चारों ओर घेर लिया था और घेरा डालकर उन्होंने कहा था यही चोर है इसमें लेश भर भी संशय नहीं है क्यूँकी इसने अश्व का अपहरण किया है इसलिए बुरे विचारों वाले का हमको वध कर डालना चाहिए उन सबकी बुद्धि तो होनहार के वश क्षीण हो गई थी और उनकी मृत्यु निकट में प्राप्त हो रही थी उन सबने उस मुनि को एक साधारण मनुष्य के ही समान सहसा दर्शित किया था अर्थात डांट फटकार लगाना आरंभ कर दिया था जैमिनी मुनि ने कहा इसके पश्चात यह हुआ था कि जब उन सब ने बहुत शोर मचाया तो मुनि का ध्यान टूट गया था और अति आत्मा वाले मुनि कपिल प्रदर्शित हो गए थे उस समय में ध्यान के भंग हो जाने से कपिल मुनि को महान क्रोध हो गया था और उस समय में विष्ट उनके हृदय में बड़ा भारी हो गया था वे तो इतने तेजस्वी थे कि उनके ऊपर किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ सकता था और उनको दबा देना महान कठिन था जब उन दुरात्माओं ने दर्शित करने का प्रयास किया था तो वे संचलित हो गए थे उस समय में कपिल मुनि ऐसे ही क्रोध वेश में दिखाई पड़ रहे थे जैसे कल्प के अंत में सर्व सर्वसंहारक वायु से प्रेरित अग्नि होता है उस समय में समुद्र के समान परम गंभीर उनके शरीर से कोपा अग्नि निकल रही थी वह सर्वसंहारक क्रोधा अग्नि पाताल लोकों को दग्ध करने वाले के ही समान था और दर्शन अर्थात फटकार से जो क्रोध उत्पन्न हो गया था उसके होने से अत्यधिक प्रदीप्त होकर वह शोभित हो रहा था